शिव शिव पुराण रुद्र वा सुनकर देवी सती सती की की कांति फीकी पड़ गई उन्होंने भगवान से पूछा नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है बताइए के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया उस समय सती ने अपने प्राणवल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था शंभु ने मेरा त्याग कर दिया इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारम्बार शिषकने लगी सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के के साथ कैलाश और आसन पर स्थित हो, चित्त वृत्तियों निरोध पूर्वक समाधि लगा, अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे सती मन में अत्यंत विशाद ले अपने उस धाम में रहने लगी मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था वहां छा से शरीर धारण करके लोकलीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घकाल उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यस्त हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया उदार चेता शामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएँ कही उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया वे पूर्व सुखी हो गई फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा अर्थ परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए मुने मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति करते हैं। सती और शिव, और शिव वाणी अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है वागार संप्रक्त सदा खलु सती शिव तोर्गो असंभव असंभा्य संभव दीक्षया